असाधारणम कारणम करणम टीका पदकृत्य में कहते हैं कालादि वारणा असाधारणम अगर ये असाधारण नहीं कहेंगे खाली जो कारण होगा वो करण कहेंगे जो साधारण कारण है कालादि ईश्वर इत्यादि ये भी सब कर्ण कोटि में आ जाएंगे आगे कहते हैं व्यापारे अतिव्याप्ति वारणा व्यापार बद इति देयम ये व्यापार क्या है आगे पहले व्यापार देखते हैं फिर ये पंक्ति देखेंगे व्यापार से द्रव्य अन्य सती तजन्य सती तजन्य जनक जैसे काष्ठ छेदन का विषय में कुठार को करण कहा जाता है और उद्यमन निपातन ये क्रिया को व्यापार कहा जाता है व्यापार द्रव्य नहीं होता है व्यापार को क्रिया होगा अथवा गुण होगा द्रव्य नहीं होगा इसलिए पहले कह दिए व्यापार के लक्षण में द्रव्य अन्य सती द्रव्य व्यापार नहीं होता है <orama Festival> आगे तद जन्य सती तद जन्य जनक तद पद से दोनों जगह में कर्ण लिया जाएगा करण जन्य सती करण जन्य कार्य से जनक कार्य फल जो भी है तो जैसे कर्ण हो गया कुठार कुठार जन्य उद्यमन निपातन जो क्रिया है वो कुठार जन्य है कुठार नहीं होगा तो उद्यम निपातन नहीं है तो कुठार जन्य तती आगे फिर तत्पद से फिर कुठार कुठार जन्य जो कार्य है द्वैधिभाव है वो द्वैधिभाव का जनक भी है कुठार जन्य है उद्यमन निपातन और कुठार जन्य जो कार्य है द्वैधिभाव उसका जन कवि है त्जन्य तो तती तजन्य जनक ये हो गया व्यापार का लक्षण तत्पद तो तो से करण पहले तजन्य से जो व्यापार है और दूसरा तजन्य से जो फल है कार्य है कार्य का जनक हो जाएगा व्यापार अर्थात करण व्यापार कार्य ये उसका क्रम रहेगा पहले करण रहेगा आगे करण में व्यापार हो होगा व्यापार होने के बाद आगे कार्य बनेगा इसलिए जो व्यापार है वो कर्ण से जन्य होगा आगे जो होने वाला कार्य का जनक है कार्य हो गया द्विधिभाव द्विधिभाव का जनक हो जाएगा उद्यमन नहीं पाता तो तद्जन्य तद्जन्य जनक ये हो गया व्यापार का लक्षण और वो द्रव्य नहीं होना चाहिए क्रिया गुण यही सब व्यापार होते है तो, तो है तो खाली अगर तजन्य इतना कह देंगे तो ये कुठार जन्य आज बहुत पदार्थ हो जाएंगे उधर में रहने वाला जो ये मेरा रूप रसा इत्यादि आगे देते हैं पदकृति इसका सब देते हैं ईश्वर इच्छा दि वारणाय दिवणाय सति इति अगर हम तजन्य सति नहीं कहेंगे खाली तजन्य जनक तजन्य जनक कहने से तत्पद से कुठारा। कुठार कुठार जन्य हो गया द्विधिभाव द्विधिभाव का जनक द्विधिभाव का जनक ईश्वर इच्छा भी है तो सर्वत्र जाएगा काल ईश्वर इच्छा उसमें जाएगा इसलिए तजन्य कहना पड़ेगा कुठार जन्य वो होना पड़ेगा तो जो जितने ये साधारण कारण सब है वो सब कोई कुठार जन्य नहीं होते हैं कारण करणजन्य नहीं होते हैं ठीक है अभी तजन्य तो कह देंगे तो आगे देते हैं खाली कहेंगे तजन्यम तो तो इतने कह देने से क्या होगा आगे कहते हैं अच्छा आगे तृतीय अंतिम पंक्ति में दिए दंड रूपा दिवार तो जन्य जनक जैसे दंड जन्य दंड जन्य जनक हो गया व्यापार भ्रमी भ्रमी अर्थात भ्रमण क्रिया तो दंड के द्वारा जो घूर्णन करते हैं तो जो भ्रमी हो गया वो दंड जन्य है और दंड जन्य घटका जनक भी है भ्रमी दंड जन्य तो सदी दंड जन्य जनक तो ये भ्रमी में आएगा तो वो व्यापार होगा तो अभी कहते हैं अगर आप तजन्य जनक नहीं कहेंगे तत्पत तो तो से लेंगे दंड जो कारण है तजन्य भ्रमी है कहाँ हाँ है किन्तु तजन्य दंड का रूप रस गंध स्पर्श ये भी सब जन्य है वो सब में अति हो जाएगा जैसे कुठार जन्य कुठार का रूप, रूप रसक स्पर्श ये सब कुठार जन्य है तो होने से वो सब में अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए तजन्य जनक भी कहना पड़ेगा कुठार जन्य द्विधि भाव का जनक कुठार रूप रसगंध स्पर्श नहीं होते हैं तो वो सबका अतिव्यापति वारण हो जाएगा अगर तजन्य जनक कहेंगे तो अच्छा तो इसलिए तजन्य तो कहना पड़ेगा नहीं तो ईश्वर इच्छा आदि में अतिव्या होगा तजन्य जनक भी कहना पड़ेगा नहीं तो कुठार रूप रसगंध स्पर्श में जाएगा वो सब कुठार जन्य है तो जो कुठार का रूप रंधस्पर्श कुठार जन्य है खाली तजन्य तो कह देने से कुठार जन्य कहने से वो समय अति होगा तो अभी अगर कुठार जन्य द्विधि भाव का जनक कहीं कुठार का रूप रंधस्पर्श ये सब द्विधि भाव का जनक नहीं होते हैं निराकरण हो जाएगा तो इसलिए दोनों अंश देना पड़ेगा बीच वाला है देते हैं ये दोनों अंश कहने भी और अतिव्याप्ति हो रहा है तो जन्यते कुठार जन्य सती कुठार जन्य जनक ये कहने पर भी और अतिव्याप्ति होगा तो यहां जैसे उदाहरण अभी देते हैं कुलाल कुलाल जन्यत्व सती कुलाल जन्य घट का जनक हो गया कुलाल पुत्र जो कुलाल का पुत्र है वो कुलाल जन्य है और कुलाला जन्य घट का जनक अगर पिता को सहायता करता है तो तो कुलाला जन्य तो स्थिति कुलाला जन्य घट जनकाल तो में आ गया इसलिए द्रव्य अन्यत्व तो ये कहना पड़ेगा कुलाला से अभी अस्थि अतस तत्र अति व्याप्ति है प्रथम सत्यंतम द्रव्यान्यत्व तो ये कहना पड़ेगा द्रव्य व्यापार नहीं है क्योंकि व्यापार शब्द का अर्थ कोई क्रिया इत्यादि सामान्यतया तो यहाँ क्रिया गुण ये दोनों का व्यापार लिया जाता है अन्य ना वो द्रव्य है द्रव्य है? द्रव्य अन्य तो कह देने से वो कट जाएगा उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी द्रव्य अन्य तो क्यों देते हैं कि न कुलाल और में अतिव्याप्ति धारण करने के लिए घट भर भी है, तो तो है। घट में तो नहीं जा रहा है जनक। अच्छा जनक। आ, मतलब कुल्य तो कुल जन्य का ना घट में नहीं जाएगा ना कुलाला जन्य घट का जनक घट नहीं है और तो द्वितीय सत्यंत्र कट जाए मतलब द्वितीय अंश से कट जाएगा तजन्य जनक घट में नहीं जाएगा कुलजन्य तो जाएगा कुाल जन्य का जनक घट में नहीं जाएगा उसे जन्य का जनक जनक उसका उसका पुत्र है उसका पुत्र तो है कुलाल इसलिए कुलाल जन्य तो खाली कहेंगे तो कुलाल पुत्र में जाएगा अर्थात घट में जाएगा किंतु कुलाल जन्य का जनक कुलाल पुत्र में जाएगा घट में नहीं जाएगा इसलिए द्वितीय अंश से घट कट जाएगा पुलाल पुत्र रहेगा पुलाल जन्य घट घटगा जनक तो ये तो रहेगा इसलिए उसको वारण करने के लिए फिर द्रव्यान्या तो कहना पड़ेगा अभी इसमें तीन अंश हो गया द्रव्य अन्य तो कहते हैं कुलालपुत्र में अति आप वारण करने के लिए और तजन्यव कहते हैं ईश्वर इच्छादि में वारण करने के लिए तजन्य जनक कहते हैं ये दंड रूपादि में वारण करने के लिए जो भी करण है करण का जो गुण है रूप रसगंध स्पर्श इत्यादि उसमें वारण करने के लिए तो ये तीन अंश देना पड़ेगा ये हो गया व्यापार का लक्षण ये जो व्यापार होगा ये सर्वदा करण में ही व्यापार होगा करण के साथ व्यापार मिलकर के आगे कार्य करेंगे ये व्यापार को अन्यत्रि कर्तव्यता कह देते हैं उद्यमन निपातन कथम उठा रहे कहते हैं उद्यमन निपातन है न इसको इति कर्तव्यता भी मीमांसा लोग कहेंगे तो ये जो व्यापार है तो व्यापार बद असाधारण तो कारण ऐसा कहना चाहिए नहीं तो जो असाधारण कारण इतना कहेंगे तो घटक के प्रति अथवा छिदी क्रिया के प्रति असाधारण कारण उद्यमन निपातन भी है खाली असाधारण कारण कहने से व्यापार में लक्षण चला जाएगा इसलिए कहना पड़ेगा कि कारण वो होगा जो व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो तो कहने से व्यापार में नहीं जाएगा क्योंकि व्यापार अवध कहते हैं व्यापार स्वयं व्यापार वाला नहीं है अच्छा तो लक्षण इसलिए हो जाएगा व्यापार बद असाधारण कारण करणम तो व्यापारे अति व्यापति वारणा व्यापार बदयम तो व्यापार का लक्षण फिर आगे कह दे व्यापार अर्थात उसी व्यापार उसी क्रिया के लिए जैसे छिदी क्रिया के प्रति उद्यमन निपातन व्यापार हो जाएगा किन्तु अभी उद्यम अनु क्रिया के प्रति हस्त ये व्यापार हस्त व्यापार हस्त में जो उद्यम निपातन होगा वो कुठार उद्यम निपातन के प्रति व्यापार हो जाएगा वो अलग हो जाएगा एक ही क्रिया के प्रति एक ही व्यापार होगा तो वो व्यापार में अतिव्याप्ति न हो करण का लक्षण व्यापार कहीं यहाँ क्रिया हुआ कहीं व्यापार गुण भी हो सकता है अदृष्ट व्यापार होता है तो यज्ञ करने से अदृष्ट होकर के स्वर्ग देगा तो यज्ञ याग स्वर्ग का साधन है किंतु अदृष्ट व्यापार है अदृष्ट धर्म तो वहाँ व्यापार हो गया गुण तो कहीं गुण भी व्यापार होता है अच्छा दंड जो है हाँ, भ्रमी हो गया व्यापार और दंड हो गया कर्ण घट हो गया कार्य तो घट जन्य हो गया भ्रमण ऐसे जन्य हो गया भ्रमण और दंडजन्य घटका जनक भी हो गया भ्रमण घटका तो दंड द्वितीय जो तजन्य जनक वहां तजन्य से लेंगे कार्य प्रथम तजन्य से लेंगे व्यापार तो कर्णजन्य तो हो गया व्यापार और करण जन्य कार्य का जनक भी होगा व्यापार वो बीच में रहेगा करण व्यापार कार्य तो जो व्यापार होगा वो करण जन्य होगा और करण जन्य कार्य का भी जनक होगा बीच में तो ही व्यापार होगा में अच्छा किरणावली में दक्षिण पार्श्व में पंचम पंक्ति में दिया घट है कार्यम चक्र भ्रमणम दंडाधारण कारण असाधारण कारण है दंड और वो व्यापार वाला है चक्र भ्रमण रूप को जो है है का जो व्यापार है तदवान है दंड इसलिए उसमें कारण का लक्षण घट जाएगा अभी असाधारण कारणम करणम इसमें कारण शब्द आया ये कारण शब्द का क्या अर्थ है उसके लिए आगे लक्षण कहते हैं कार्य नियत वृत्ति कारणम कार्य पूर्ववृत्ति कारण कार्य नियत पूर्ववृत्ति कार्य पंचमी है कार्यात नियत नियत और वृत्ति नि में इसमें कर्मधार है यता या पूर्व पूर्ववृत्ति तो पूर्व पूर्ववृत्ति में ये बहुवृत पूर्वक्षण वृत्ति यश पदकृति में देते हैं तो पूर्व पूर्ववृत्ति नियता या पूर्व पूर्ववृत्ति अर्थात निश्चित रूप से जो रहने वाला है क्योंकि पूर्व पूर्ववृत्ति का अर्थ हो गया पूर्व क्षण में रहने वाला तो निश्चित रूप से जो रहने वाला है किससे पूर्व कहते कार्य से कार्य से निश्चित रूप से जो पूर्व में रहने वाला है उसको कारण कहेंगे पदकृत्य में मूल में है कार्य उसका अर्थ कहते में हो गया आगे है नियत नियत का अर्थ कहते हैं अवश्य निश्चित रूप से होना चाहिए आगे है मूल में पूर्ववृत्ति तो इसका विग्रह देते हैं पूर्व क्षण वृत्ति यश सपूर्वृत्ति तथा तो तो तो तो अर्थात कार्याम भावनी पूर्ववृत्ति यश्य वो हो जाएगा कार्य अवश्यम भावनी पूर्ववृत्ति तो उसी को कहेंगे कारण अर्थात तो कार्य रहने का पूर्व कार्य होने का पूर्व क्षण में जिसको निश्चित रूप से रहना पड़ेगा उसी को कहेंगे कारणम तो ये नियत तो क्यों कहते हैं कहते हैं नहीं तो कार्य से पूर्व घट रूप कार्य से पूर्व रासवादी भी होंगे जिसके द्वारा ये मृतिकाइन क्रिया होगी तो अभी कहते हैं वो किंतु नियत तो नहीं है अनियत रासभास कार्य का पूर्वोक्षण में रह सकता है घट का पूर्व क्षण में नहीं भी रह सकता है इसलिए उसमें कारण का लक्षण नहीं जाएगा तो कारण का लक्षण क्यों नहीं जाए वो तो रासव तो कारण है कहेंगे घट के प्रति रासव सर्वदा कारण होगा ऐसा कोई बात नहीं कोई उसको अर्थात अन्य उपाय से भी ला सकता है कारण तो वही होता है जो कि होने से होगा नहीं होने से नहीं होगा उसी को कारण कहेंगे तो इसलिए रासव को कारण नहीं माना जाएगा अनियत रासभा नियत अच्छा तो आप खाली इतना कह दे कार्य नियत वृत्ति अर्थात कार्य नियत वृत्ति अर्थात जिस समय में कार्य है उस समय में निश्चित रूप से जिसको रहना पड़ेगा इसको कारण कहेंगे कहें जिस समय में कार्य घट रहेगा उस समय निश्चित कपाल रहेगा कपाल नहीं रहेगा तो घट कहाँ रहेगा फिर तो कहेंगे कारण होगा कहते हैं कि कार्य जिस समय रहेगा उस समय कार्य निश्चय निश्चय रहेगा इसलिए लक्षण कार्य में जाएगा क्योंकि कार्य नियत वृत्ति तो जिस समय में कार्यक्षण में निश्चित रूप से जो रहेगा तो कार्यक्षण में निश्चित रूप से रहेगा कार्य रहेगा तो इसलिए कहते हैं कार्य वारणा पूर्वित क्योंकि कार्य नियत नियतवृत्ति इतना लक्षण कहेंगे तो कार्य कार्यक्षण नियत वृत्ति कार्य ही है तो उसमें अति व्याप्त हो जाएगा पूर्व कहेंगे कार्य नियत पूर्ववृत्ति निश्चित रूप से पूर्व क्षण में रहना चाहिए अभी कार्य नियत पूर्ववृत्ति घट हो गया कार्य उसका नियत पूर्ववृत्ति दंड दंड चाहिए ठीक है दंड तो कारण होगा किन्तु कार्य नियत पूर्ववृत्ति दंड रूप होगा तो उसमें भी लक्षण जाएगा कार्य अन्यता तो पूर्वृत्ति अभी कहते हैं और दंडर रूप होगा दंडत्व भी होगा दंडत्व भी रहेगा अभी कहते हैं दंडत्व आदि वारण करने के लिए आपको एक विशेषण देना पड़ेगा वो विशेषण क्या है कहते हैं अनन्या सिद्धत्व विशेषण से आवश्यक न ऐसा एक शब्द देना पड़ेगा अन्यथा सिद्धत्व इसका आगे विचार करते हैं अनन्यथा सिद्ध तो जो देंगे उसी से रासव इत्यादि का वारण हो जाएगा तो होने से नियत पद और देना नहीं चाहिए ये अनन्यथा सिद्ध पहले समझेंगे आगे फिर ये पंक्ति सब देखेंगे एवं अनन्यथा सिद्ध कार्य पूर्ववृत्ति कारणम इति फलितम इसको बाद में देखेंगे अनन्यथा सिद्ध अब कहते हैं कि अब विशेषण देंगे अन्य सिद्धत्वम इसको विशेषण देंगे ये अन्य था सिद्धत्व ये क्या है इसको कहते हैं सिद्धत्व ये सिद्ध में सिद्धत्व रहेगा तो सिद्ध में सिद्धत्व रहेगा और सिद्ध में सिद्धि रहेगा सिद्ध में सिद्धि रहेगा ये सिद्धि ही सिद्धत्व है तो इसलिए जहां आप कहेंगे कि अन्यथा सिद्धत्म है इसका अर्थ हो जाएगा अन्य सिद्धि है अनन्यथा सिद्धि का अर्थ है कि अन्यथा सिद्धि नहीं है जी, तो इसी को कहते हैं अन्यथा सिद्धत्व का अर्थ हो गया अन्यथा सिद्धि शून्य तो अन्यथा सिद्धि नहीं है अन्यथा सिद्धि अर्थात अन्य उपाय से ये नहीं हो पाएगा तो अन्यथा सिद्धि शून्य अर्थात अन्य उपाय नहीं है यही ऐसे ही होगा ये इसको कहेंगे अन्यथा सिद्ध न अन्यथा सिद्ध अन्य उपाय से सिद्ध नहीं है अच्छा अभी अन्यथा सिद्धत्म का अर्थ हो गया अन्यथा सिद्धि शून्य इसमें अन्यथा सिद्धि आया ये अन्यथा सिद्धि क्या है इसको कहते हैं अन्यथा सिद्धिश्च अन्यथा सिद्धि का ज्ञान हो जाएगा तो अन्यथा सिद्धि शून्यत्म का ज्ञान हो जाएगा अन्यथा सिद्धि शून्य का ज्ञान होने से अन्यथा सिद्धत्म का ज्ञान हो जाएगा तब हम लक्षण में अनन्यता सिद्धत्व ये भी जोड़ देंगे अभी कहते हैं अन्य साथ सिद्धिश्च अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी दंडाधि भी एवं घट रूप कार्य संभव है तत्सभूतत्व अच्छा तो दंड के द्वारा घट सिद्ध हो सकता है और दंड निश्चित रूप से पूर्व क्षण में रहेगा तो जो पूर्व क्षण में रहेगा जिसके द्वारा कार्य सिद्ध हो जाएगा उसके साथ जितने सब रहेंगे वो सबको अन्यथा सिद्ध कहा जाएगा पूर्व क्षण में दंड रहने से घट बन जाएगा तो घटो अगर दंड रहने से बन जाएगा ये दंड के साथ बाकी जितने रहेंगे दंड रूप रस गंध दंड ये तो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे कार्य का पूर्व क्षण में कोई रहे जिसके द्वारा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो वो जिसके द्वारा कार्य सिद्ध हुआ उसके साथ रहने वाले जितने हैं वो सब अन्यथा सिद्ध अभी कहेंगे कि पूर्व क्षण में दंड है दंड के द्वारा कार्य सिद्ध हो गया अब दंडत्व तो को अन्यथा सिद्ध कह दिए क्योंकि वो जिसके द्वारा कार्य हुआ उसके साथ रहा अभी कहेंगे पूर्व क्षण में दंड तो रहेगा तो दंडत्व रहने से हम कहेंगे दंडत्व के द्वारा कार्य सिद्ध होता है क्यों कहे दंडत्व अगर नहीं रहेगा कार्य हो जाएगा क्योंकि दंडत्व नहीं रहेगा तो दंड भी नहीं रहेगा कार्य नहीं होगा इसलिए दंडत्व के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ तो दंडत्व के द्वारा कार्य सिद्ध होने से तो दंडत्व के साथ दंड रहेगा इसलिए दंडा सिद्ध हो जाए ये दोष दिखाएंगे सिद्धांत कहेगा कि दंडो के द्वारा कार्य सिद्ध दंडत्व अन्यथा सिद्ध पूर्व पक्षी कहेगा दंडत्व के द्वारा कार्य सिद्ध और दंड अन्यथा सिद्ध हो ये क्यों नहीं कहेंगे तो सिद्धांत अभी कहेगा कि हम कहते हैं कि दंड के द्वारा कार्य सिद्ध करेंगे आप कहते हैं दंडत्व के द्वारा कार्य सिद्ध करेंगे ये दोनों में देखेंगे कि कौन लघु है और कौन गुरु है अगर लघु के द्वारा कार्य सिद्ध होगा गुरु को आश्रय नहीं किया जाता है क्योंकि लघु सर्वदा आसान है तो संभवती लघो गुरु तो, संभवती लघु गुरु तदभावाद तो ऐसे नियम है तो अभी दंड और दंडत्व में दंड हो जाएगा लघु और दंडत्व हो जाएगा गुरु क्यों उसको कहेंगे तो अभी यहाँ दिए पंक्ति अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती भी ऐसा पंक्ति दिए ये अवश्य क्लिप्त क्लिप्त शब्द का अर्थ सिद्ध यहाँ कितु तो ऐसा नहीं लेंगे अर्थ उन्हें लिखना तो अवश्य क्लिप्त अभी अवश्य सिद्ध पूर्व क्षण में दंड अवश्य सिद्ध है ना दंड तो अवश्य सिद्ध है लघु न लघु नहीं अभी अवश्य सिद्ध है इतना अर्थ अवश्य क्लिप्त का अर्थ कहेंगे अवश्य क्लिप्त अर्थात सिद्ध अवश्य सिद्ध अभी कौन है दंड है ना दंड तो है दोनों है तो इसलिए यहां अवश्य क्लिप्त शब्द का तो अर्थ अवश्य सिद्ध नहीं लेंगे इसलिए लेना पड़ेगा कि यहाँ लघु धर्म अवच्छिन्न क्योंकि जो लघु धर्म से अवच्छिन्न होता है उससे कार्य संपन्न करना सरल होता है उसका ज्ञान भी शीघ्र होता है और जो गुरु धर्म अवच्छिन्न होता है उसके द्वारा उसका ज्ञान होना भी उसका उपस्थित होना बुद्धि में उसका ज्ञान होना उसके द्वारा कार्य कराना ये भी कठिन मतलब थोड़ा क्लिष्ट होगा इसलिए यह अवश्य क्लिप्त का अर्थ कहेंगे लघु धर्मावच्छिन्न सामान्यतया क्लिप्त का अर्थ हो जाएगा सिद्ध यहाँ किंतु वो नहीं होगा लेगे लघु धर्मावच्छिन्न ये कहेंगे अभी लघु दंड और दंडत्व में दंड हो गया लघु धर्म अवच्छिन्न कैसे अभी दंड लघु धर्म से अवच्छिन्न और दंडत्व तो गुरु धर्म से अवच्छिन्न तो दंड अगर अवच्छिन्न हुआ दंड का अवच्छेद कौन होगा दंडत्व इसी प्रकार की दंडत्व का अवच्छेद का कौन बनेगा दंड तत्व कहेंगे तो दंड तत्व ये दंड का अवच्छेद, का तो तो तो तो का अवच्छेद का हुआ और दंडत्व दंड का अवच्छेद हुआ अभी देखेंगे जो दोनों अवच्छेदों को हुआ दंड के लिए दंडत्व दंडत्व के लिए दंड तत्व ये दोनों में कौन लघु है देखेंगे दंडत्व और दंड तत्व में कौन लघु है दंडत्व दंडत्व कैसे कहेंगे दंड तत्व तो है क्या चीज वो क्यों लघु नहीं होगा जब उसको पता नहीं है क्या चीज दंड तत्व तो दंडत्व एक जाति है उसमें रहने वाला ये दंड क्या चीज है वो क्यों लघु नहीं होगा इसलिए दंडक तो का पहले लक्षण देते हैं तो ये जो दंडत्व होगा ये कहा रहेगा दंड में रहेगा तो ये दंड एक दंड में रहेगा ना सकल दंड में रहेगा सकल दंड में दंड जाति एक ही समझ से रहेगा जाति व्यक्ति में समवा समझ से तो अभी ये दंडत्व को कहने के लिए हम कहेंगे सकल दंड सम दंडत्व हो गया और ये दंडत्व दंड को छोड़कर के और कहा रहेगा नहीं रहेगा तो दंड इतर में दंडत्व समवेत होगा नहीं, नहीं होगा दंड इतर असमवेत तो ये दंडत्व दंड दंड इतर असमवेत और सकल दंड सम कौन हुआ दंडत्व तो अभी अगर हमको दंड चाहिए तब हम कहेंगे कि दंड इतर असमवे और सकल दंड समय दंडत्व का अर्थ हो गया दंड इतर असमवेत सकल दंड सम और दंड का अर्थ हो जाएगा दंड इतर असमवे और सकल दंड समवेतत्व ये हो जाएगा तो यही दंड तो का लक्षण हो जाएगा दंड इतर असमवे ती सकल दंड सम दंड तत्व तो तो तो का अर्थ हो ये इतना बड़ा है अभी ये तो इतना गुरु इतना बड़ा है दंडत्व तो की अपेक्षा ये इतना बड़ा है इसलिए वो गुरु धर्म है दंडत्व तो छोटा हो गया शब्दों को लेकर शरीर को लेकर के और उपस्थिति को लेकर के शरीर उसका इतना बड़ा दंड इतर असमवेतव सती सकल दंड समुम शरीर इतना बड़ा हो गया उपस्थिति से भी बाद में होगा तो गौरव कृत उपस्थिति कृत और तीन प्रकार के शरीर कृत उपस्थिति कृत अच्छा और एक हर हाँ, एक संबंधित कृत बहत्तर पृष्ठ में दिया है किरणावली सबसे ऊपर दिया है लघुत्व शरीरकृतम, उपस्थितिकृतम और संबंधकृतम शरीर को लेकर के यहाँ दंडत्व और दंडे तरह समवे स्थिति सकल दंड समत्व ये दंडत्व शरीरकृत लघु हुआ और आगे उपस्थित कृत तो दंडत्व का उपस्थिति बुद्धि में आ जाना और दंडे तरह समवे तत्व स्थिति सकल दंड समत्व ये बुद्धि में आना ये विलम्ब है इसलिए लघु हो जाएगा दंड कर्तृत्व हो गया संबंध कृतम दंडत्व दंड रूपादि अपेक्ष दंडाद दंड में संबंध और दंडत्व दंड रूपादि में संबंध दंड के साथ संबंध होने पर ही जैसे कहेंगे भूतलो का दंडो के साथ संयोग हुआ हो करके फिर आगे भूतलो नहीं चक्षु का चक्षु हम दंड रूपों को देखेंगे पहले दंड के साथ संयोग होने के बाद दंड में दंड रूप समवाय सम तो दंड रूप के लिए संयुक्त तो समवाय संबंध होगा तो ये हो गया संबंधकृत गौरव ये तीन प्रकार की गौरव होते हैं यहाँ किंतु तो संबंधकृत गौरव नहीं है यहाँ अर्थात शरीरकृत और उपस्थिती कृत ये दोनों प्रकार के गौरव होंगे तो दंड का अर्थ हो जाएगा दंडेतरा तरा तत्व सती सकल दंड समत्व इसको थोड़ा लिख लेना है दंडे तरा समवै तत्व सकल दंड दंडे तरा समवे तत्व सती सकल दंड समत्व एक दंडतत्व तो का अर्थ और ये गुरु धर्म अच्छा आगे है अभी जहाँ पाठ चलता था वहां देखेंगे दंड का क्या रहेगा लक्षण दंड का तो वो जाति है दंड में रहने वाला एक नित्यम एकम अनेक अनुगतम जो जाति का लक्षण है सामान्य का वही लक्षण है दंड इतर दंड इतर असमवेतल समवेतत्व हम दंड का लक्षण करने के लिए दंड इतर असमवेत सकल दंड सम आगे दंड तत्व करेंगे तो आगे और एक तो जोड़ेंगे केवल दंड का दंडत्व का दंडत्व का लक्षण करने के लिए नित्यम एकम अनेक अनुगतम क्योंकि वह जाति है वही सामान्य लक्षण है अगर कहेंगे नहीं दंडतत्व हम विशेष रूप से जानना चाहते हैं कहेंगे आपका लक्षण हो गया नित्यम एकम अनेक अनुगतम और वो अन्यत्र नहीं रहेगा तो वही उसको कहना पड़ेगा कि सकल दंड समवेत और दंड इतर असमवेत ये दंडत्व का लक्षण कहना पड़ेगा क्योंकि तो पहले तो जाति होने से सामान्य लक्षण विशेष जानना है तो फिर दंडत्व का लक्षण ये हो जाएगा ये लिख सकते हैं नहीं तो दंडत्व का लक्षण हो जाएगा दंडे तरा समवेतो सकल दंड ये दंडत्व हो जाएगा और आगे जोड़ना पड़ेगा दोनों पद में एक तो जोड़ना पड़ेगा अगर मतलब दंडत्व विशेष लक्षण चाहिए तो वही हो जाएगा दंडे समवेत सकल दंड सम दंड तो जाएगा दंडे तरह समवेत दंडे तरा समवेत दंड इतर में असमवे दंड दंड दंडे तरा समवेत सकल दंड समय क्या अलग क्या होगा दंड दंड में और एक तो अधिक लगा अर्थात तो बुद्धि में हम इसको खाली शब्द लगा देने नहीं होगा हमारा बुद्धि में कुछ आना चाहिए क्या चीज़ें होता है जब हम कहते हैं कि दंडत्व का अर्थ हो गया कि दंड इतर में नहीं रहता है वो तो जो दंड इतर में नहीं रहता है उसका धर्म क्या होगा दंड इतर में नहीं रहने का जो धर्म है तो दंड इतर असमवेत उसमें क्या धर्म रहेगा दंड इतर असमवे तुम तो वही उसका धर्म हो गया तो दंडत्व का धर्म क्या है कहना दंड तत्व उसका धर्म हुआ इसका अर्थ और समझना है कहते कि दंड से भिन्न में नहीं रहने का जो उसका स्वभाव है धर्म है वही हो गया दंड इतर असमवे तत्व और सकल दंड में रहने का जो स्वभाव है कहेंगे वही सकल दंड समवे जो सकल दंड में रहेगा वो हो जाएगा सकल दंड समवेत उसमें रहेगा धर्म सकल दंड समवे तो उसका धर्म हो गया अच्छा पदकृति में देख रहे थे अभी अन्यथा सिद्धिश्च अन्यथा सिद्धि क्या है कहते अवश्य क्लिप्त अवश्य क्लिप्त कहने का अर्थ है कि लघु धर्म अवच्छिन्न और नियत पूर्ववर्ती लघु धर्म अवच्छिन्न हो और नियत पूर्ववर्ती हो ऐसा कौन है कहते दंडादि दंडादि कहने से दंड घट के लिए कुठार्षिक्रिया के लिए जहां जैसे है ये जो दंड है वो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती है अवश्य क्लिप्त अर्थात लघु धर्मावच्छिन्न नियत पूर्ववर्ती है और अगर पूर्व पक्ष जो कहता था कि अगर हम दंड को लेंगे सिद्धांति कहेगा कि वो अवश्य क्लिप्त नहीं है वो तो गुरु धर्मावच्छिन्न है दंड तत्व तो हो जाएगा वहां धर्म तो इसलिए वो लघु धर्मावच्छिन्न नहीं हो गुरु धर्मावच्छिन्न हो जाएगा और न्याय है संभवती लघऊ गुरऊ तदभावत तो ये न्याय है इसको थोड़ा लिख सकते हैं मुक्तावली में कहे कहें संभवती लघऊ लघु में सप्तमी गुरऊ तदभावत तो तो अभी अवश्य क्लिप्त लघु धर्मावच्छिन्होवृत्ति दंडा इत्यादि के द्वारा जब घट रूप कार्य संभव हो जाएगा दंडादि भी दंडादिभी के लिए विशेषण दे दिया अवश्य क्लिप्त नियत पूर्वी भी लघु धर्मावच्छिन्न नियत पूर्वी हो गया दंड क्योंकि वहां अवच्छेद कौन हो गया दंड तो दंड जो कि लघु धर्मावचिन्न दंडत्व के द्वारा अवचिन्न हुआ इसके द्वारा जब घट रूप कार्य संभव हो जाता है तत्सहतत्व तत्पद से दंड दंड सहभूतत्व दंड के साथ जितने रहेंगे वो सब दंडत्व तत्व दंड वर्तते तत्सहभूतत्व दंड में दंडत्व में आ जाएगा दंड सहभूतत्व दंडत्व में आ गया तो होने से दंडत्वादिकम अन्य सिद्ध हो अभी दंडत्व अन्यथा सिद्ध हुआ तो दंडत्व अन्यथा सिद्ध होने से अभी दंडत्व अनन्यथा सिद्ध नहीं हुआ हो? yeah. नहीं होने से अभी हम लक्षण में देंगे अनन्यथा सिद्धत्व सदी कार्य अन्य पूर्ववृत्ति होने से और दंडत्व में अन्यथाशिद्थ नहीं जाएगा अन्यथा सिद्ध हुआ क्यों कहते हैं कि दंड के द्वारा कार्य संभव हो जाएगा और दंड हो गया लघु धर्मावच्छिन्न लघु धर्मावच्छिन्न दंड के द्वारा जब कार्य संभव हो जाता है तो दंड के साथ जो रहेंगे सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तो दंड तो अन्यथा सिद्ध हो गया और हम लक्षण में कारण का लक्षण में देंगे अन्यथा सिद्धत्व सती कार्य नियतवित्व तो। होने से और दंड को आप कारण कोटि में नहीं ले पाएंगे वो अन्यथा सिद्ध हो गया लक्षण में देंगे अन्य था सिद्धत्व सती ये लक्षण में जोड़ेंगे अब ये जो अन्य सिद्धत्व सती आप जोड़ेंगे अन्यथा सिद्धत्व लगाएंगे उसका घटक घटकत्वेन नियत है अवश्य क्लिप्त नियत पूर्वृत्ति हो गया तो इसी का घटक घटकत्व नियत, नियत शब्द आने से आपको और कार्य नियत कहने का जरूरत नहीं आप, आप वहां नियत पद छोड़ दे सकते हैं अनन्यथा सिद्धत्व से ती कार्य तो इतना कारण का लक्षण हो जाएगा क्योंकि इसका अंतर्वर्ती हो गया अनियत शब्द तो होने से और आवश्यक नहीं है प, प, पंक्ति देखिए दंड वारणा अन्यथा सिद्धत्व विशेषण से आवश्यक है दंडत्व में वारण करने के लिए अन्यथा सिद्धत्व ये विशेषण देना पड़ेगा दंडत्व अन्यथा सिद्ध होने से कट जाएगा तथ तो एवं तो रासभा संभव है जो ये रासव है वो अन्य सिद्ध नहीं है वो तो अन्य सिद्ध क्यूँकी कुल के द्वारा अथवा मिट्टी के द्वारा अगर कार्य हो जाएगा तो मिट्टी के साथ जो मतलब उसका जो सहायक है वो सबको कोई आवश्यक नहीं है वो अन्यथा सिद्ध है अन्य उपाय से सिद्ध है वो अन्य उपाय से अर्थात रासव मिट्टी लाकर के चरितार्थ तो होकर वो चला गया अर्थात तो अगर घट बनाना कार्य में वो सहयोग नहीं करेगा राश होगा सत्ता सिद्ध नहीं होगा ऐसा बात नहीं है दंड अगर घट बनाने में कार्य नहीं किया कुलाल अगर घटो बनाने में कार्य नहीं किया उसका सत्ता सिद्ध नहीं होगा दंड फिर क्या करेगा मतलब यहाँ विचार के लिए कहेंगे नहीं ये चलेगा चलेगा वो सब बात नहीं है तो दंड का सत्ता सिद्ध होगा अगर वो कार्य में सहकारी बने तो रासव का ऐसा नहीं है जिस समय घट्ट बनता है उस समय में, में अगर रासव हो वहाँ सहकार्य कुछ सहकार नहीं करेगा उसका सत्ता सिद्धि नहीं होगी ऐसा बात नहीं है उसका वहाँ आवश्यकता ही नहीं है नहीं होने से उसको अन्यथा सिद्ध अर्थात वो अन्यथा सिद्ध अन्य उपाय से सिद्ध वो दूर में खड़ा हो सकता है तो सहकार नहीं करके भी वो सिद्ध हो जाएगा उसका आवश्यक नहीं है उस दृष्टि से उसको अन्यथा सिद्ध कहा जाता है hmm. अन्यथा सिद्ध उन्हीं को कहा जाता है जो कार्य में सहकार नहीं करने से उनका सत्ता इस कार्य के प्रति सिद्ध नहीं हो पाएगा उनका सत्ता इस कार्य के प्रति उनका सत्ता अन्य हो कि दंड थोड़ी नष्ट हो जाएगा और रहे किंतु इस कार्य के प्रति उसका सत्ता सिद्ध नहीं होगा तो होने से रासवादी वारणा हो जाने से हम नि पद दिए थे रास वारण करने के लिए अभी कहते हैं कि नियत पदम अनर्थकम एव एवं अन्य सिद्ध कार्य पूर्ववृत्ति कारणम इतनी फलितम नि पद हटा दिए अन्यथा सिद्ध जोड़ दिए और नित पद हटा दिए अन्यथा सिद्ध होना चाहिए कार्य पूर्ववृत्ति होना चाहिए मूगल में जो नियत शब्द था वो हट गया और अनन्न्यथा सिद्ध जुड़ गया कारणमती फलित अगे अन्यथा सिद्धत्व अन्यथा सिद्धिशून्य तो। अन्यथा सिद्धिश्च अवश्य क्लिप्त नित पूर्ववर्ती भी, दंडादि भीरव घट रूप कार्य संभव इसमें अन्यथा सिद्धि का लक्षण हो गया अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती कार्य संभव है दंडादि भी, भी घटरूप ये तो सब एक तो दे दिया ये लक्षण का अंश नहीं है नियत नियतपूर्वर्तीर कार्य इतना ही लक्षण है अन्यथा सिद्धि का लक्षण है एक नंबर टिप्पणी दिया नीचे तटाथम मृत्ति बहन रासभ से घटम प्रति कारण कारणसत्वी हो सकता है किसी घट बनाने के लिए रासव के द्वारा मृतिका वहन किया गया किन्तु घटत्वावच्छिन्न तो सामान्य के प्रति कारण भा इसलिए वो अन्यता सिद्ध माना जाता है अर्थात सकल घट के प्रति रासव कारण होगा ऐसा बात नहीं है yeah. किंतु घट मात्र के प्रति दंड तो कारण होगा एक तो ही दंड नहीं मतलब दंड कारण ही होगा दंड के बिना घट नहीं होगा तो यहाँ किन्तु रासव के बिना घट नहीं होगा इस प्रकार नहीं है इसलिए रासव को अन्यथा सिद्ध माना जाता है तो हो, हो जाए मतलब अन्य उपाय से मृतिका वाहन बहन किया जा सकता है ठीक है पृष्ठा में जो तीन प्रकार के ये लघुत्व तो दिया है बहत्तर पृष्ठा में 72 तो वहां जब आएगा फिर वो विचार करके बता देंगे वो थोड़ा उसमें अनेक द्रव्य समवे तत्व तो तो अच्छा है उसको जब न्याय दिने आएंगे तब तो बताएंगे क्योंकि अनेक द्रव्य समवे तत्व तो तो अपेक्षा महत्व थोड़ा अभी पृष्ठ पड़ेगा खाली मतलब इतना जानकर रखिए पृष्ठ में दिया है ये तीन चीज अजय तक ओम शंकर शंकर भगवंत ईश्वर उपरा हुई